अभ्यासेसम्थोसी मतकर्म परमो मदर्थम कर्मा कपयसी अभ्यासे असमर्थासी अशक्सी तहि मतर्म परमो मदर्थ कर्म मत्कर्म तत्मो मतकर्म प्रधान अभ्यास अर्मा केवल कशुद्धिग्राण अवासी